पूर्वोक्त अनुमान के द्वारा जो इंद्रिय सिद्ध हुआ है सर्वगत इंद्रिय वही श्रोत एक कार्य सर्वगत इंद्रियम आकाशम तदेव श्रोत्र जो सर्वगत इंद्रिय आकाशात्मक है उसी का नाम स्रोत्र इंद्रिय है पति सर्वगत है तो हमें सब जगह शब्द क्यों नहीं सुनाया जाता है? सर्वगत है वो आकाश है वही इंद्र यदि है तो हमें सभी जगह सब सुनाई जाना चाहिए हमारे इंद्र सर्वगत है नब्दोपलबा सर्वत्र पलंबा, सर्वत्र सर्वेक्ष शब्दोपलब्धि क्या आशंका न करें क्यों नियमित कारण भी तो कुछ होता है ये नहीं कि किलो उत्पादन कारण से सब कार्य सिद्ध हो जाए क्या निमित कारण की भी जरूरत होते हैं कोई भी कार्य की सिद्धि में एक कारण का होने से काम चलता नहीं है अनेक सामग्री होते हैं। सभी कट्टे होंगे सिद्ध होने वाला नहीं है और निमित्त कारण क्या है तब कहते हैं वक्त श्रोत विश्र सन्निधि तरतम भाव से प्रयोजक वक्ता और श्रोता इन दोनों के शरीर का सानिध्यता निरूपित तारतम्यता अत्यंत आवश्यक कारण है कौन कितना क्योंकि सभी का अपनी अपनी क्षमता अलग है किसी किसका का कान इतना तेज होता है बहुत दूर खड़े होकर सब सुन लेता है बात चूहों के कान जैसे होता है चूहों के काम बहुत तेज होता है तो ऐसे भी होते आदमी अब उनके लिए तो कोई नजदीक में बोलने की कोई जरूरत है नहीं नजदीक में खड़े होकर के अब यहाँ बात कर रहे हो उधर वह खड़ा है सब सुन लेता है क्या बोले क्या नहीं सब समझिएगा इसलिए वक्ता और श्रोता की शरीरों के की सनिधि इतनी होना चाहिए नियम नहीं है इसमें तारतम्यता है इसे सब कुछ वक्ता श्रोता के अपने अपने कथन करने का सामर्थ्य सुनने का सामर्थ्य बोलने वाले कभी करने, करने वाला होगा तो पास में खड़ा पर निर्भर है वो कितनी जोर से बोल सकता है और श्रोता के अपने कान का सामर्थ्य पर भी निर्भर है इसे दोनों के बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के शरीर की दूरी जो है उनके अपने अपने सामर्थ्यों के अधीन है कितने दूर रहने पर व्यक्ति को आप सुन पाएंगे तो बोलने वाला सुना पाएगा ये दोनों के ऊपर निर्भर है इसे कोई कहता आप जो बोल को हो सुनाई नहीं देता तो तुम्हारे अपना दोष है बोलने वाले का दोष होना कोई जरूरी नहीं है और बोलने वाले के तुम तो बोल रहा हो तो सुनाई नहीं देता तो बोलने वाले का भी दोष हो सकता है तो खुद ही से नहीं बोल रहे तो सुनाई क्या देगा दोषारोपण करने से पहले समझना पड़ता है किसमें दोष अतः निमित्त कारण मुख्य क्या है वक्ता और श्रोता के शरीरों की सानिधि सानिध्य उसकी तारतम्यता के ऊपर ये वही तो भावी प्रयोजक वह भी एक आवश्यक आवश्यक निमित्त कारण है जिसके बिना शब्द उपलब्धि नहीं हो सकती अदृष्ट विशेष सेवा अथवा अदृष्ट विशेष कई बार होता है जितना भी जोर से बोल रहे तो भी आदमी को नींद तो क्या सुनेगा वो अदृष्ट अदृश्य डूब गया ना क्या करेगा उसके भाग्य में सुनना है ही नहीं तो आप जितना भी जोर से चिल रहा तो भी आदमी सोते रह जाएगा कुड़ा वगैरह में देखा हमने इतनी माय के लगी हुई रहती है चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है एक में हर पंडाल में तो ढेहर पंडाल वाला चिल्ला रहा है है हजारों पंडाल लगे हुए हैं और फिर भी सोने वाला अपना सोते रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे जितनी मन के चिल्ला रहे कुछ भी हो रहा है वो अपना मस्ती से सो रहा है जिसके भाग्य में नहीं वो कुछ नहीं सुन सकता इसलिए कहते हैं सबसे प्रमुख निमित्त कारण क्या है अदृष्ट विशेष है अदृष्ट विशेषा बधिर शब्द उपलब्ध प्रसंग बधिर के पास तो श्रोत्रवचन आकाश तो ही है कर्ण शुष्क वचन आकाश है के तो, इंद्री तो है उसके पास भी नहीं उसका कारण क्या है उस आकाश में भी ऐसा कुछ दोष हो गया जिसके उसे सुन नहीं पाता वो दोष का कारण क्या है उसका अदृष्ट ही है अन्यथा ये बात नहीं मानते हो तो बुध आप शब्दोपलब्ध प्रसंग बहरा है वह भी शब्द को उपलब्ध करने लग जाता भी उसके पास छात्रिदा तो सारा वैशेषिक दर्शन सब तर्क सिद्धांत खत्म हो जाएंगे यदि औपारिक भेद से वस्तु में भेद मानने लग जाए फिर तो अनेक आत्मवाद ही खत्म हो जाएगा नहीं हैत्मा खत्म होगा तो वेदांती हो जाएंगे सबके सब, सब। उपाधिक भेद तो भेद मानने लग जाओ उपाधिकारी तो हानि हो जाएगा इसे कहते महान स्व सिद्धांत की हानि हो जाएगी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी इसलिए आप ऐसे काम नहीं कर सकते उपाधि भेद अच्छा भेद अनर्थ बीजेबा क्यों आत्मा अंत करना भाव है आत्मा भी है वो भी सब बुद्धि तो एक ही है, है, अनेक है नहीं। वो भी एक बात है अनेक मन है नहीं एक ही मन है क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी का स्वप्न है जैसे आपके स्वप्न में जितने भी आदमी होंगे उन सब की अपनी अलग अलग बुद्धि अलग अलग मन होता है क्या आपके स्वप्न में जितने आदमी हैं उन सब के अलग अलग मन बुद्धि अंतकरण आत्मा कुछ नहीं होता आपकी कल्पित हैं सीनरी आपने जैसे जिसकी बुद्धि जैसी देखनी हो वैसे आपने कर लिया वैसे ब्रह्मा जी ने हम सब का स्वर में हम सब बैठे हुए हैं फिर तो ब्रह्मा जी आप देखना चाह रहे हैं कि भाई ये बोलेगा वो सुनाएंगे वो सुनेंगे फिर तो फिर हम बोल रहे और आप सुन रहे हैं बाकी ना हमारी बुद्धि है ना आपकी बुद्धि है ना आप सुन रहे हैं ना मैं सुना रहा हूँ ऐसा सब ब्रह्मा जी का स्वप्न है उस स्वभाग्य के अनुसार क्या है एक बुद्धि से सर काम चल गया स्वप्न में अनेक उपाधियां हैं और स्वप्रस्थ अनेक उपाधियों में एक बुद्धि अनेकत्व न भाषित हो जाता है एक अंतरण अनेक अंत रूप भाषित हो रहा है एक जीव स्वयं अपने स्वप्न में क्या हो जाता है अनेक जीव रूपेण भाषित हो रहा है इसलिए एक ब्रह्मा जो स्वप्न में अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव भाषित हो रहे हैं तो एक बुद्धिवाद एक जीववाद आपने सुना होगा वेदांतियों में एक जीववाद भी है एक बुद्धिवाद भी है एक अंतकरणवाद भी है तो उस स्थिति में आप उस दृष्टिकोण से विचार करेंगे फिर तो कहते हैं हम भी वेदांतियों न्याय वैशिष्ट में अंतर तो क्या रह जाएगा एक अंतकरण मान लो उपाधि वेदांत मन का भेद हो गया उपाधि वैसे जैसा है वैसे उपाधि वैसे आत्मा का भेद हो जाएगा ये महान अनर्थ हो जाएगा न्याय दर्शन वैशिष दर्शन ही उच्छेद हो जाएंगे इसलिए ऐसी व्यवस्था आप यह स्वीकार नहीं कर सकते शब्दवत आकाशम अब आकाश का लक्षण करते हैं आकाशम शब्द, शब्द वाला शब्द गुण वाला है उसी का नाम आकाश है इस बात पर बहुत सारे दिया हैं प्रश्न भाष्य दिया जो बाद औपाधिक भेद भेद को नहीं, नहीं मानना चाहिए मानने पर स्वदर्शन का अप्रे का हनी हो जाएगा नाश हो जाएगा अन हो जाएगा व्यापक भी है ने सब कुछ है लेकिन उसके अभिव्यक्ति और अन्यक्ति का धर्म और अधर्म के आधार पर भद्रता और अभद्रता का दृश्य होता है प्रशस्तपाल जी ने अपने भाषा में भी कहा है तो आकाश का लक्षण हो गया आकाशन। और कितने गुण है छह गुण है एक तो शब्द है बाकी पांच सामान्य गुण संख्या परिमाण संयोग और विभाग उस छह छुणों वाला आकाश तत्व इस तरह पांच तत्व आपका पंचतत्व रूपा पंचद्रव्य पंचभूतात्म पंच द्रव्य सिद्ध हो गया और अब दिक्क और काल की सिद्धि में हैं। जानते दिक्काल दिक है निरूपण विवाद संयोग विशेष गुण रहो जन्मदय संयोग अंत करण द्व संयोग विवाद्यास जो संयोग है दिशा और काल एक है? एक दो द्रव्य ऐसे हैं जो विशेष गुण से रहित द्रव्य ही है दो द्रव्य हैं जो विशेष गुण से रहित है कौन दो दिक्क और का इसलिए हमने साथ में रख दिया विशेष गुण रहित्रव्यो जन्य विशेष गुण रहित द्रव्य कौन हो गया दिक्क और का उनसे ही जन्य होता है कौन विवाद ऐतिहासिक जो संयोग है विशेष गुण रहित द्रव्यों से उत्पन्न होता है क्यों संयोग संयोग जैसे कि दो अंत के संयोग के समान द्वय या अंत करण द्व संयोग को विशेष द्रव्य द्वजन्य बहवचन नहीं लेना पहले क्या कहा था विशेषवचन लिया था ना अब कहते हैं कि संयोग्य बहुत ही जरूरत क्या दोषे भी तो काम चलेगा दो जो संयोग होता को जरूरी है इसलिए कहते हैं बहुचन नगर द्वेचन को लेकर अनुमान कर दिया विवादास्पद जो संयोग है विशेष द्रविवय से जन्य है कार्य तेव अनय समान तद्वत्व दृष्टान लेना अंतकर्ण संयुक्त समान कार्य होने से अब उक्त अनुमान में उपाधि देते हैं नयोगी ण द्वय संयोगत्व उपाधि है ऐसा आप नहीं कर सकते उसकी जो जाति को उसने क्या कर दिया उपाधि बना दिया द्वय संयोगत्व क्या है जाति है किसमें वाला अंत कर्ण द्वय संयोग में रहने वाली जाति का नाम अंत द्वय संयोगत्व उसे उपाधि बना दिया और का व्यापक होता हुआ हो हो साधन का व्यापक बन जाएगा क्योंकि वह भी साध्य क्या था आपका विशेष गुण रहित द्रव्यो जन्य थे ये यदराश संयुग्र भी जाती रहेगा कहाँ मिलेगा ये दृष्टांत में ही दृष्टांत में शादी व्याप्व तो मिलेगा अंतकरण संयोग भी कैसा है विशेष गुण रहित तो द्रव्यों से जन्य है और उनके क्योंकि अंतरण्व का संयुक्त तो सीधे तो हो नहीं सकता ना आपका मन तो वहां है आपके शरीर में हमारा मन तो यहां रहता है हम दोनों के मन का संयोग कैसे हो जाएगा ये दो कस कैसे हो रहे हैं हाकाश के माध्यम से वो, के माध्यम से योग हो रहा है काल के माध्यम से संयोग हो रहा है दिशा को लेकर के काल को लेकर के दो के बीच में से हो नहीं तो वास्तव में दो अंतरकरणों का भी संयोग तो हो दो नहीं सकता योगी को छोड़ करके योगी तो चला जाएगा आपके शरीर में घुस जाएगा आपके मन को उसके साथ संबंध कर लेगा और आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो जान लेगा योगी को छोड़ करके आम आदमी के अंतर्क का संयोग असंभव है वह संयोग होता भी है तो कैसे होगा भी? एक काल एक, एक देश देश सब के मन का परस्पर एक दूसरे का संयोग हो गया कैसे देशरूपी आधार पर अगर एक का बैठे हुए हैं कालिक संयोग का संबंध है ना हम सबके अंतरकरणों का आपस में संयोग है देशरूपी और रूपी द्रव्यों के द्वारा जन्य है अंतग्रणद्व संयोग है ना और वहां अंत रूपी जाति भी है है या नहीं? दृष्टांत में। दृष्टांत साथी का व्यापक हो रहा है और पक्ष में देख लो वहां क्या है संयोगत्व तो है संयोगत्वा हेतु था ना योग तरह अंतग्रण संयोग नास्ती पक्ष क्या है आपका संयोग संयोग में संयोगत्व तो रहेगा लेकिन जिस किसी भी संयोग में अंतरर्ण संयोगत्व जाते रहेगा क्या अंतकरण संयो द्वय संयोग अंतरण तो द्वय संयोग में तो ही रहेगा विशेष है ना वो संयोग और हमारे पक्ष में क्या है संयोग सारा संयोग ले लिया। पक्ष में घटद्व संयोग भी ले लिया सारा संयोग ले रहे हैं तो उन सकल संयोगों में अंतरण द्वय संयोगत्व नहीं रहेगा अदय पक्ष में साधन क्या व्यापक हो गया तो साध्य व्यापक व्याप होता है जो साधन का व्यापक होता है उसी का नाम उपाधि है।, है तो उपाधि हो गया सिद्धांत कहता है है यहाँ पर व्यर्थ विशेषणता दोष हो जाएगा क्यों व्यर्थ दोष हो जाएगा क्योंकि द्रव्य द्रव्य जन्य इतना कह दो द्रव्य द्व जन्य संयोग आप जो कह दोगे ना उतने मार्ग से काम चलेगा द्रव्य द्वय जन संयोग का प्रयोजन केवल द्वय संयोग अंत करण द्वय संयोगत्व क्यों कहा द्वय संयोगत्व कहने से काम चल जाएगा तो अंत करण विशेषण क्यों दिया वो व्यर्थ इसलिए व्यर्थ विशेषण का दोष हो जाता है तब तो वो कहता है फिर ऐसा करते हैं अंतकर्ण द्वय गुणत्व उपाधि अंतकर्ण द्वय संयोगत्व नहीं अंतगण द्वे गुणत्व उपाधि कर दो कहते भी नहीं है द्वै गुण विशेषण वर्त गुण तरह करने से काम चल जाता यहां भी व्यर्थ हो जाएगा अतएव ऐसा व्यर्थ उपाधि दोष तो दे नहीं सकते इसलिए हमारा साध्य और साधन की व्याप्ति में कोई आपत्ति नहीं रहा ऐसे निर्दोष निरुपाधि का सुसाध्य दोष है तो साध्य और साधन के संबंधों को को परित्याग करने पर स्वभाव प्रसंगात स्वभाव का दोष हो जाएगा नच साध्य नुमचन के प्रयोग के एक एक दिशा से दो अंतरण दूरस्थ दो पदार्थों में मानी जा सकती है और एक एक काल से हो जाएगा सिर्फ देश और का दो तो चीजें है ना बहुवचन क्यों बोल रहे हो ऐसा भी आपत्ति नहीं देना क्योंकि बहुवचन क्षेपण में आपत्ति आप दे रहे हो आपको दिखाना पड़ेगा कहीं ऐसा होता ही नहीं है ना ऐसे दिखा भी नहीं सकते बहुतों का सहयोग भी होता है बहुतों का आपस में सहयोग हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई यह कोई जरूरी नहीं है द्वय से ही निरूपित होना बहुत से भी निरूपित हो सकता है इसलिए बहुत से निपित नहीं होता है इसके कोई आपके पास दृष्टांत नहीं है दृष्टान्त सिद्धे है भूषण से संख्या अनुपयगम मनोगतत्व से दूर प्राप्त एक न्याय भूषण नाम का न्याय भूषण उसके बाद भूषण ऐसे बोल दिया भूषण का न्याय भूषण नाम ग्रंथ लिखने वाले का नाम है भा सर्वज्ञ उनका नाम था भा सर्वज्ञ उन्होंने भूषण नाम ग्रंथ लिखा और वो क्या कहते हैं संख्या नामक गुण का खंडन कर दिया संख्यान गुण को मानने की कोई जरूरत नहीं है वो ये द्रव्य से भिन्न है नहीं अनेक द्रव्य अनेक द्रव्यों को आप संख्या करके अलग कथन कर देते हो जैसे संख्या कोई पृथक गुण द्रव्य से भिन्न पृथक गुण नहीं है ऐसे उन्होंने साबित करके खंडन कर दे संख्या को और सारे दुनिया संख्या पर रही और संख्या को नहीं मानते लेकिन फास्वज्ञ जो है न्यायभूषण का संज्ञा को मानते नहीं ये संख्या पर आप लोगों की जिंदगी चलती है है ना हर चीज तो गिनते हैं, नोट गिनते हैं, संख्या है। दस रुपया सौ रुपया हजार रुपया, रुपया नहीं है तो बड़ा मुश्किल है इस के एक रुपया भी तो दिमाग खराब रहता है कहा गया एक रुपया तो परेशान कर रही है आपको भाषणकार कहते हैं ये सब भ्रम भ्रम है भ्रांति है आपको संख्या वास्तव में है ही नहीं संख्या को लेकर अत उनके मत में क्या हुआ ण में द्वित्व या बहुत प्रश्न खत्म हो गया द्वय संयोग बहुसंयोग प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि भूषण से संज्ञा अन्य मनोगत दूर मन में द्वित संज्ञा की जो कल्पना है दूर अपास्त हो जाता है खंडित हो जाता है न मनो मन सा संयुच्य नित्य द्रव्य साध दृष्टान्त तो सिद्धि एक मन का दूसरे मन के संयोग नहीं होता ये भी नहीं कह सकता कोई पूर्व पक्षी मन का मन के साथ संयोग नहीं होता तो नित्य द्रव्य होने से ऐसा भी कोई अनुमान नहीं कर सकता क्योंकि दृष्टांत सिद्धि दृष्टान्त सिद्ध नहीं इत्या कर सकता अतएव संयुक्त अभिपुकमे नस्पृशवत्ता द्रव्य अनारंभकत्व इत्याभाष्यकार है इसीलिए द्रव्य के अनारंभकत्व का कारण कोई भी कार्य उत्पन्न होता है किसी कारण से कोई कार्य उत्पन्न होता है कारण का सब क्या हो होना चाहिए स्पर्श वाले द्रव्य ही कार्य उत्पन्न करते हैं ये उन्होंने कहा इसीलिए कौन प्रशस्त भाषा संयोग से नहीं जैसा उन्होंने प्रमाण द्व संयोग प्रमाण द्व संयोग से दृण्व पैदा हुआ लेकिन द्वय संयोग उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं कारण इस वाला द्रव्य हो से पर, पर, गया नहीं तो क्या होगा अनेकों मन जहां पर है उन संयोग हो क्योंकि द्रवी का आरंभ जो उसी से होता है जिस द्रव्य में स्पर्श होता है और मन में स्पर्श नहीं है इस स्पर्शव द्रव्य कार्योत्पत्ति के प्रति प्रयोजक होता है कार्योत्पत्ति के प्रति ज कौन है संयोग नहीं किन्तु एक बात मूलभूत सिद्धांत इस सिद्धांत के आधार पर ही बहुत सारी समस्याएं हल हो समस्या स्पर्शव द्रव्यम एवं कार्यपत्त प्रयोजकम बुख्य कारण न तो संयोग आदि ही संयोगादि तो कौन कारण है स्पर्शव द्रव्यव ही मुख्य कारण होता है ऐसा कहते हैं ये भाष्यकार ने गा स्पर्शवत्वा द्रव्य अनारंभि की पंक्ति लिख दिया भले मन संयोग हो जाए अनेक मनों का मन का संयोग हो जाए तो भी कोई द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है अनेक परमाणु का संयोग होने पर जैसे द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसे अनेक मन जो परमाणु रूप है परमाणु परिमाण वाला है उसकी भी संयुक्त होने पर कोई द्रव्य उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि स्पर्शव द्रव्य नहीं है ऐसे उन्होंने कहा तथा नहीं एक बार अन्य नहीं तो कह सकते भाव उत्पत्ति के कारण सुजातीय संयोग का भाव उत्पत्ति के कारण ऐसा कह सकते थे ऐसा न कह करके स्पर्शवत् द्रव्य का उत्पत्ति कारण है ऐसा जो उन्होंने कहा है वही ज्ञापन करता है कि भाई वो जो संयोग है वो कभी उत्पत्ति कारण नहीं होता मुख्य कारण नहीं होता कारण है निमित कारणों में डालो उसको यानी कारण ही नहीं, ये नहीं बोल रहे संयोग को कारण है लेकिन कारण कोटि में डाल देना मुख्य कारण कोटि में नहीं लेना साधारण कारण में डाल दो कोई दिक्कत नहीं असाधारण कारण कोटि में नहीं ले कारण संयोग क्योंकि कारण है ही अगर ना आगे बोल दिया कारणत्त संयोज के अंदर भी कारण था है परमाणु तथा संयोग भी कारण है लेकिन संयोग होने पर ही द्रव्यपन्न होता है ऐसी बात नहीं है स्पर्शवान होना जरूरी है स्पर्शवान होना जरूरी है नहीं तो नित्य द्रव्यों का संयोग मानने वालों के मत में क्या हो जाएगा है उनसे कोई कार्य उत्पन्न होने लग जाएगा जो संयोग है ना आकाश और काल का संयोग है आकाश और दिशा का संयोग है इसे आगे कहेंगे कुछ लोग मत क्या मानते हैं नित्यों संयोग होता ही नित्यों का संयोग नहीं होता उसे भी हमें गहाना पड़ेगा नित्य किनका किन होता नित्य विभुओं का सहयोग नहीं होता पड़ेगा नहीं तो परमाणु भी नित्य उसका भी होगा इसे नित्यों का नित्य विभू का स्वयं को निषेध कर देते हैं लेकिन उनका अन्यों का गई नित्य विभुओं का भी संयोग होता है तो दो अलग अलग मत है मत मतान हर दर्शन में तो का अलग मत और प्राचीन का अलग मत होता है अलग अलग मत हो जाते हैं में देखते हैं, कार को का मत अलग है वार्त्य कार्यक्रम का अलग है नहीं इस तरह से यहाँ पर भी आपको नव्य मत और प्राचीन मत भेद है कुछ लोग नित्यों का मानते हैं कुछ नित्यों का नहीं मानते हैं नित्य संयोग में भी तात्पर्य क्या है आपका नित्य विभु का सहयोग निषेध किया नहीं तो क्या नित्य संयोग का निषेध कर देंगे तो क्या होगा नित्य परमाणु है उनके विषय का निषेध हो जाएगा पर नहीं हो पाएंगे ये ध्यान रखना है इस तथा व्योम, शिवा, व्योम शिवाचार्य जी व्योमती नामक ग्रंथ में क्या कहते हैं पर ऐसा? ये योगी है योगी जन क्या करते हैं अपने मन का सहयोग को क्रमशः दूसरों दूसरे के दूसरे व्यक्तियों के सुख शरीर में घुस जाते हैं शरीर में नहीं केवल सुख शरीर में तक प्रवेश कर जाके उस भी विद्यमान मन के साथ संयोग कर लेते हैं सुख शरीर स्थम मन पर मनसा सुख शरी मना पर्याय न अभी सम्बन्ध यम से संबंध कर लेते हैं पर इसके संबंध कर देख लिया इसके मन में क्या चल रहा है फिर वहां से बाहर आए फिर दूसरे में चला गया उसके मन में क्या हो रहा है देख लेते हैं सब मन रीडिंग कर लेते हैं किसके अंदर क्या वासनाएं हैं क्या सोचता है क्या समझता है कैसे संस्कार वाला है, है? सब वो जान लेते हैं ऐसे नहीं क्यों नहीं जान पाते आदमी रजोगुणी है तमुगुणी है ये सात्विक है ये तो कुछ सब तो बाह्य व्यवहारों से भी जान ले जाता है बाह्य व्यवहार है खाना पीना है इन सब को ही देख के समझ में आ जाता है कि कौन सात्विक है कौन राज्य सीखे कौन काम सीखे खाने पीना है अब पाठ बैठे हैं नींद आ रही तो समझो कि थोड़ा तमगुनी आदमी है बहुत चंचल है पाठ सुन भी रहा दूसरे को छेड़ भी रहा मैं है इसे आदमी की सात्विकता रास्ता तो व्यवहार से पता लग जाता है खाने पीने से पता लगता है जब खा, खा, खा रहा है क्या क्या खा रहा है कितना मिर्ची खा रहा है देख लो रजुगुणी है ये समझ में आ जाती है एक किलो मिर्ची ऐसे थोड़ी आ जाता है आश्रम में रजोगुणी तो हो ना तो है, एक हफ्ता में एक किलो मिर्ची खर्च होता है रजोगुनी लोग में ऐसा नहीं हो सकता है सात्विक लोगों में ऐसा नहीं होता है ना अलग अलग सब सबका हिसाब किताब है सुन खा रहा है दारू पी रहा है तम्बाकू के बिना जीने पाता है खराब आदतें सब रजोगुनी तमोगी है सात्विक मिलना बड़ा मुश्किल होता है बाहर से सब सातवें लेते हैं मीठे मीठे बोलते लगते सात्विक अंदर से सब शैतानी होते हैं जो नहीं होता वो नहीं होते ज्यादातर कथ इसीलिए कहते हैं ये योगी लिविच जान लेता है अगले के मन को विवेक होना जरूरी है नहीं तो जितने ये ना बस कंडक्टर ड्राइवर लोग है सब ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं आसानी से <laughs> इतने स्टेशन मास्टर लोग है स्टेशन में टिकट कर देखने सब जितने भी है इस तरह के लोग जहाँ पब्लिक तो आवागम धायर धायर हो रहे थे दृश्य आ रहा है आ रहा हो रही है, हो रहा है है कोचिंग को रो ना बस गाड़ी गई तो सब ठंडा हो गया गाड़ी आ गई बट बट पट पट खूब चलता है अब फिर भी स्टेशन मास्टर को विवेक नहीं होता है सारा जगत पैसा दृश्य है मेरा घर भी ऐसे एक दृश्य है शरीर भी इस, इस तरह से दृष्टि तर है देखो सारी इधर धर धर काम कर रहे हैं अभी कुछ दर बसान बैठ जाएंगे सो जाते हैं रेलवे स्टेशन जैसे तो जागृत कहा था आपका आपका जागृत क्या है रेलवे स्टेशन सारी इंद्रियाँ दौड़ रहे हैं इधर से उधर दाया बाया इधर हो रहा है नहीं कहीं हरा झंडी मिल गया वो इंद्री उधर भाग गया कहीं लाल झंडी मिल गया वो इंद्री यहाँ रुक गया रेड लाइट जब वही अभी आउटर में खड़ा है वो चाहता है इंद्री ये भी काम करूँ लेकिन दूसरा इंद्रिया एंगेज हो क्या करे सब यहाँ भी हो रहा है आप देखो पता लगेगा आपका पूरा शहरी रेलवे स्टेशन है यहाँ भी जनता घूम रही चीठान घूम रही लड़ रहे भिड़ रहे सब हो रहा है छिना झपट सब हो रहा है अंदर में वेक की बात है तो संयुक्त व्यवहार से पता लग जाता है सारा चीज दृश्य को देखते जाओ कोई देश कुछ ज्यादा रुक जाता है कोई कुछ कम देर रुकता है जैसे गुड्स ट्रेन है मालगाड़ी कुछ ज्यादा रुक जाता है स्टेशन में सुपरफास्ट ट्रेन धड़ भाग जाता है, है? आज नहीं ट्रेन भी थोड़ा ज्यादा रुकता है जो लेट ट्रेन और लेट होते रहता है आपके अंदर भी ये सारा चीज हो रहा है देख करने वाली बात इसे देखने से पता लगता है देख के सीखने वाला महान है इसलिए कहा जाता है पढ़ के सीखने वाला और भी अच्छा बोलने के बाद नहीं सीखने वाला महागढ़ा हाँ <laughs> क्या फायदा है उसका कुछ करके सिखाना पड़ता है कुछ करके सीखना पड़ता है तो सीखना अनेक प्रकार का है ना? हम भी सीखते हैं इन लोगों से आप लोगों से सीखते रहते देखते रहता हूँ रजगुणी क्या होता है तमगुणी कैसे होते हैं यदि दृश्य ना हो तो पता कैसे चलेगा खुद में सारे गुण तो चलते हैं क्या सदा तो पता नहीं चलता खुद में एक गुण प्रमुख होगा साथ प्रमुख है तो रजगुणी कैसे होता है मालूम कैसे होगा हमें हम आपको देखते हैं तो पता चलता है वो ये सब ऐसे होते हैं तमोगी कैसे होता है देखता हूँ तो पता लगता है आ, देखो कैसे पाठ पे सो रहा है देखो कैसे तमोगी होता है देखने से पता लगता है वैसे हमें नहीं होना चाहिए हमें शिक्षा लेना है पढ़ा तो पढ़ा तुम्हें भी सो जाऊ <laughs> योगी लिए मन से मन को सहयोग करके जानता है उससे ज्ञान इसलिए अच्छा है क्योंकि देख देख के जान लेता है ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी से यदि दृष्टान योगी का दे रहे हैं यहां पर वो एक मन से दूसरे मन का संयोग कर लेता है क्रम से संयोग करके सब को जान लेता है सब मनों का संयोग है कार्योत्पन्न नहीं होता कारण क्या है मन अस्पर्श द्रव्य है कार्योत्पत्ति के प्रति स्पर्शवत्त होना जरूरी है संयोग मात्र से कार्य उत्पन्न नहीं होगा इसलिए कि नहीं तो योगी मन का सहयोग करते वहां भी कोई कार्य पैदा होने लग जाएगा योगी का मन एक परमाणु हो गया दूसरे का मन एक परमाणु हो गया दो मन रूपी दो तो परमाणु संयोग हो गया फिर वहां भी कोई कार्य पैदा होने लग जाए इस तरह से वे शिवाचार्य जी ने भी कहां करता हूं अजय संयोग सिद्ध है, है मत कि अजों का संयोग असिद्ध है अजमने नित्यों का संयोग हम नहीं मानते कुछ लोग मानते हैं और ये कहते हैं हम मानव कार कहते हैं हम उस पक्ष वाले हैं जो तो नित्य संयोग को नहीं मानते नित्य संयोग तात्पर्य नित्य विभु का संयोग नच विमतम न जन्य कोई ऐसा खड़ा कर सकता है क्या सब खड़ा कर रहा है विवाद संयोग है विशेष गुण रहित तो दो द्रव्यों से जन्य नहीं होता क्यों क्योंकि वह अंत प्रणस तृप्त अंत प्रणस भिन्न संयोग होने से ऐसा किसी अनुमान बना देवत आकाश के समान न सांप्रतम यह अनुमान ठीक नहीं क्यों अकाराधि है अकारित उपाधि दोष है अकार्यत्व उपाधि येत्र अंत संयोग अतिरिक्तत्व तर अकार और येत्र विशेष गुण द्रव्याभ्याम न जन्यते अजन्यत्म तरह अकार क्योंकि जो अजन्यता है वो कार्य नहीं है जो जन्य वह कार्य होता है जो अजन्य है वो अकार्य होता है साध्य की व्यापकता है साधन की व्यापकता मिल रहा है आकाश में देखो साधी व्यापकता है आकाश कैसा है, है? है। कार्य भी नहीं है तो दृष्टांत में साध्य की व्यापकता आ गई और पक्ष में देख लो साधन की व्यापकता मिलेगा पक्ष क्या है हमारा संयोग कार्य वहां आपका हेतु है अंत तरण से अतृप्त संयुक्त हमने पक्ष में लिया अंतकर्ण द्वेश से भिन्न से कौन है घट संयोग। उसको हमने पक्ष में लिया है वहां अंतकर्ण रूपा हेतु है वहां पर अकारित्व नहीं है घट सहयोग कैसा है अंतकर्ण द्वेश भिन्न संयोग है अतः अंतर्ण संयोग अतृत्व नाम का चीज साधन वहां पर विद्यमान है तो उपाधि नहीं है साधन का व्यापक होना चाहिए हो गया इसाध्य के व्यापक होता हुआ जो साधन का व्यापक होता है उसमें क्या कहते हैं उपाधिपक्ष जो अनुमान प्रस्तुत किया गया था वह खंडित हो गया द्रविवय जो सिद्ध तो के अनुमान उनसे वो जो दो तो है उसी का नाम दिक्क और काल है और इन्हें केवल पांच गुण होते हैं संज्ञा परिमाण प्रदूषण विभाग युक्त दिक्काल संख्या परिमाण संयोग और विभाग, केवल पांच साधन गुणे दी हुआ करते हैं दिक्क और काल में सर्वग तत्वाद यदि पूर्व साध नियम सर्वग तो इस हेतु के द्वारा इन गुणों को भी उन द्रव्यों में सिद्ध कर लेना चाहिए इस प्रकार से दिक्कत और काल का सिद्ध हो गया